भागवत महापुराण सप्तम स्कंध है अथ षोध्याय प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश प्रहलाद वाचन कौमार आचरित प्राज्यो धर्मा भागवता दुर्लभ मान समजन्म यदप्य ध्रुमर्थदम प्राचीन प्रति में प्रहलाद के वाक्य में कोमार आचरित प्राग इस श्लोक के पहले पांच श्लोक और अधिक हैं ये पांच श्लोक भागवत के विख्यात टीकाकार श्री विजयध्वज जी ने भी माने हैं और उन्होंने उन पर टीका भी लिखे हैं प्राचीन प्रति का लेख कहीं कहीं अस्पष्ट और खंडित होने के कारण ये पांच श्लोक शुद्ध रूप में नहीं लिए जा सके तथा उनको विजयध्वज की टीका के अनुसार शुद्ध करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है हंता में शृणुत सर्वतः सर्वत शिवश् पश्यत मृता क्रीड़ा धा प्रमाथ न पुरा आत्मनोर्थे बामनो प्रियशि अपि न ग्राह्य यदनकन यदुक्त न प्रबु्येत सुप्तस्वानद्रया न स ध्यामत नाकत्रु कदासीन किेह आत्मन भि किं सैद संपद्पमत्म यो न हिंसा धर्मकाम आत्मा स्वजने वह श्रीलोक योर हेतु दुर्लभ प्रहलाद जी ने कहा मित्रों इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए यथा पुरुष सेह विष्णो पादपसर्पण जदेश सर्वभूता प्रिय आत्मेश्वर इस मनुष्य जन्मे श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी सुहृद प्रीतम और आत्मा है सुख में इंद्रिय कम सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुख अयत्नतः इंद्रियों से जो सुख भोग आ, जाता है भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न के निवारण करने पर भी दुख मिलता है तत्प्रयास हो न कर्तव्य हो यथ आयुर्व्य परम न तथा विंदते क्षेम मुकुंद चरणाम भुजम इसलिए संसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गवाना है जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती तथो यथे न कुशल क्षेमा शरीरं पौर समझावन न विपद्यत हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है जब तक रोग ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए वर्ष शतम चायु तदर्धम चा निष्फलम जल सौ रात्र से मनुष्य की पूरी आयु सौ वर्ष की है जिन्होंने अपने इंद्रियों को में नहीं कर लिया है उनके आयु का आधा हिस्सा तो यो ही बीत जाता है क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं मुग्ध से बाल्य कौमारे क्रीड़ो जाति विंशति जरियाग्रस्त देहत कल्पस्थ्य बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं इस प्रकार बीस वर्ष का तो पता ही नहीं चलता जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है तब अंत के बीस वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलि शेषम गृह सुत्या प्रमत ही रह गई बीज की कुछ थोड़ी सी आयु उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है तो सोपुमान शक्तम आत्मा नम मजित इंद्रिय नेह पास दृढ़ बुद्धम सहेता विमोचित दैत्य बालकों जिसके इंद्रिया वश में नहीं है ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस न कर सके तृष्णाम विसजे प्राणेभ्योपी स्थित यम क्रीड़ात्य सु तस्कर सेवको वणित जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है संगम रहस्यम जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है पुत्रांशित्र हृदयाम भ्रातिभाम फितरहो चीन गृहान मनोज्यो परीक्षाश्चकुल पशुवृत्य वरगान जो अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों पुत्रों भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता बहुत से सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है तजे तको संत दिवे हमार औपत्य जय भयम बहुम्यमान विरज्यतुरंत मोह जो जन्नेन्द्रिय और रत्नेन्द्रियों के सुखों को ही सर्वसमान बैठा है जिसकी भोग भोगवासनाएं कभी तृप्त नहीं होती जो लोभ वकर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है कुटुंबपोषाजा न बुद्यतेम विहत प्रमत् सर्वतापत्र दुखितात्मा निर्विद्य न स्वकुटुंबराभ वि सुनिथ्या विनिवेशचेता विद्वांसोषं परवृत्त हर्तु प्रेते प्याज अपनी अमूल्य आयु को गवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वही वहीं दैहिक दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता कितने विडंबना है कुटुंबे के ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है विद्वान पिथम धनुजा कुटुंबम उष्ण स्वलोकायन कलपते विभिन्न भाव समाप्रम साइयों जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है कभी भगवत भजन नहीं करता वा विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही प्रधानचि तो दीना सुमात्मा अलम समर्थ विमोचितुम काम दिशा विहार क्रीड़ा मृगो जन निगढ़ो विधर्ग जो कामनियों के मनोरंजन का समान उसका कीड़ा मृग बना हुआ है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो कहीं भी हो किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता तुरा तो परिहृत दैत्यान दैत्य सुसंगम ऋषि आत्म उपेतु नारायणमाधि स मुक्त संग इसलिए भाइयों तुम लोग विषयाशक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आज देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो क्योंकि उन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रीतम और परम गति है न नुतम प्रीणम यम बहवायासोसुरात्मजाह आत्मत्वा सर्वभूता सिद्धत्वाति सर्वतः बराबरेश मित्रों भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता क्योंकि वे स्वयं समस्त प्राणियों के आत्मा है और सर्वत्र सबके सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है ूते ब्रह्मास्थावरादि भौतिकेशु विकार तमस्ुण गुणसाव्य गुण व्यति गुण एक परोझात्मा भगवेश्वरों ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों बेच पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में पंचभूतों में सूक्ष्मतन मात्राओं में महतत्व में तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है वे ही समस्त सौंदर्य माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है प्रत्यकात्मा स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश निर्देश विकल्पित वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी है सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है वस्तुता उनमें एक भी विकल्प नहीं है केवला अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर मयांतर हितैश्वर्यते गुण वे केवल अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं गुण में सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप्रहा है इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं तस्मा सर्वेश दयाद आसुरु इसलिए तुम लोग अपने दैत्य पने का आसुर संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो प्रभु से उनकी भलाई करो प्रेम से उनकी भलाई करो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तुष्टे चत किम लन किम तय गुणभ्यति करादिधा धर्मादि किम गुणेन च कांक्षित आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है धर्मस्त्रवर्ग इत्री तमो विविधा चौह तदेत निगम से सत्यम स्वात्मा स्वृहृद परम परम परम से पुंस यो शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है आत्मविद्या कर्म कांड न्याय तर्कशास्त्र दंड नीति और जीविका के विविध साधन हैं ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हित ऐसी परम पुरुष भगवान हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ अन्यथा ये सबके सब, सब निरर्थक हैं ज्ञानम तदे तदमल दुर्वापमाह नारायण लो नरसकिल नारदा एकांतिनाम भगवतनाविंदर साम स यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्न प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को नहला लिया है पूर्व धर्म भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शनात् यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से ही पहले पल पह सुना था वयम दैत्यपुत्र उचु प्रह्लाद चापी नरते गुरुपुत्राभ्या गुर बलाना स्वर प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा प्रहलाद जी इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम यही हम सब बालकों के शासक हैं बाल श्यांत्योन्वय छणम तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है प्रियवर यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पार हिंसा सीतायां सप्तम स्कंधे प्रहलादाचरिष्ठोध्याय